पतंजलि योग सूत्र समाधिपाद हम लोग सरोवर की तली को नहीं देख सकते क्योंकि उसकी सतह छोटी छोटी लहरों से व्याप्त रहती है उस तली की झलक मिलनी तभी संभव है जब ये सारी लहरें शांत हो जाएं और पानी स्थिर हो जाए यदि पानी गंदा हो या सारे समय उसमें हलचल होती रहे तो वह तली कभी दिखाई न देगी पर यदि पानी निर्मल हो और उसमें एक भी लहर न रहे तब हम उस तली को अवश्य देख सकेंगे यह चित्त मानो उस सरोवर के समान है और हमारा असल स्वरूप मानो उसकी तली है वृत्तियाँ उस पर उठने वाली लहरें हैं फिर यह भी देखा जाता है कि यह मन तीन प्रकार की अवस्थाओं में रहता है एक है तम की अर्थात अंधकार में अवस्था जैसा कि हम पशुओं और अत्यंत मूर्खों में पाते हैं ऐसे मन की प्रवृत्ति केवल औरों को अनिष्ट पहुँचाने में ही होती है मन की इस अवस्था में और दूसरा कोई विचार ही नहीं सूझता दूसरा है रज अर्थात मन की क्रियाशील अवस्था जिसमें केवल प्रभुत्व और भोग की इच्छा रहती है उस समय यही भाव रहता है कि मैं शक्तिमान होऊंगा और दूसरों पर प्रभुत्व करूंगा। तीसरा है सत्व अर्थात मन की गंभीर और शांत अवस्था जिसमें समस्त तरंगे शांत हो जाती हैं और मानस सरोवर का जल निर्मल हो जाता है यह कोई जड़ा अवस्था नहीं है प्रत्युत यह तो तीव्र क्रियाशील अवस्था है शांत होना शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है क्रियाशील होना तो सहज है बस लगाम ढीली कर दो तो घोड़े स्वयं तुम्हें भगा ले जाएंगे यह तो कोई भी कर सकता है पर शक्तिमान पुरुष तो वह है जो इन तेज घोड़ों को थाम सके किसमें अधिक शक्ति लगती है लगाम ढीली कर देने में अथवा उसे थामे रखने में शांत मनुष्य और मंद बुद्धि वाले मनुष्य एक समान नहीं है लहरों को अपने वश में लाने में समर्थ हुआ है क्रियाशीलता निम्नतर शक्ति की अभिव्यक्ति है और शांत भाव उच्चतर शक्ति की यह चित्र अपनी स्वाभाविक पवित्र अवस्था को फिर से प्राप्त करने के लिए सतत चेष्टा कर रहा है किंतु इंद्रियाँ उसे बाहर खींचे रखती हैं उसका दमन करना उसके इस बाहर जाने की प्रवृत्ति को रोकना और उसे लौटाकर उस चैतन्य घन पुरुष के पास ले जाने वाले रास्ते पर लाना यही योग का पहला सोपान है क्योंकि केवल इसी उपाय में चित्त अपने यथार्थ रास्ते पर आ सकता है यद्यपि उच्चतम से लेकर निम्नतम तक सभी प्राणियों में यह चित्त विद्यमान है तथापि केवल मनुष्य शरीर में ही हम उसे बुद्धि रूप में विकसित देख पाते हैं जब तक यह चित्त बुद्धि का रूप धारण नहीं कर लेता तब तक उसके लिए इन सब विभिन्न सोपानों में से होते हुए लौटकर आत्मा को मुक्त करना संभव नहीं यद्यपि गाय या कुत्ते के भी मन हैं, पर उनके लिए मुक्ति असंभव है क्योंकि उनका चित्त अभी बुद्धि का रूप धारण नहीं कर सकता यह चित्त अवस्था भेद से बहुत से रूप धारण करता है जैसे क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध क्षिप्त में मन चारों ओर बिखर जाता है और कर्म वासना प्रबल रहती है इस अवस्था में मन की प्रवृत्ति केवल सुख और दुख इन दो भावों में ही प्रकाशित होने की होती है मूढ़ अवस्था तमोगुणात्मक है और इसमें मन की प्रवृत्ति केवल औरों का अनिष्ट करने में होती है विक्षिप्त क्षिप्त से विशिष्ट अवस्था वह है जब मन अपने केंद्र की ओर जाने का प्रयत्न करता है यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं कि विक्षिप्त अवस्था देवताओं के लिए स्वाभाविक है और छिप्त तथा मुड़ा अवस्था असुरों के लिए एकाग्र अवस्था तभी होती है जब मन निरुद्ध होने के लिए प्रयत्न करता है और निरुद्ध अवस्था ही हमें समाधि में ले जाती है